आज सत्यजीत रे द्वारा लिखित बांग्ला कहानी सियार देवता का रहस्य आइए शुरू करते हैं टेलीफोन किसने किया था फैलुदा ये सवाल करते ही मेरी समझ में आया कि मैंने बेवकूफी की है क्योंकि फैलुदा योगाभ्यास के समय बातचीत करता ही नहीं है फैलुदा ने कुल मिलाकर छह महीनों से व्यायाम छोड़कर योगाभ्यास करना शुरू किया है सुबह वो आधे घंटे तक तरह तरह के आसन करता रहता है यहां तक कि कोहनी के बल अपने सिर को नीचे कर पैरों को शून्य में उठाकर शीर्षासन भी करता है फैलुदा का शरीर एक महीने के अंदर और भी अधिक मजबूत हो गया है इसलिए यह मानना होगा कि योगासन से बहुत ही फायदा हुआ सवाल करने के बाद ही मैंने पीछे की तरफ मेज पर रखी घड़ी में वक्त देख लिया साढ़े सात मिनट के बाद फेलुदा ने योगासन समाप्त कर उत्तर दिया तो उसे पहचान नहीं सकेगा इतनी देर के बाद इस तरह का जवाब पाकर बड़ा ही गुस्सा आया जहां तक पहचानने की बात है बहुतों को नहीं पहचानता हूं मगर नाम बतलाने में दोष क्या है और अगर नहीं पहचानता हूं तो पहचान क्या कराई नहीं जा सकती मैंने गंभीरता के साथ कहा तुम पहचानते हो फैलूता ने भिगोया हुआ चना खाते खाते कहा पहले पहचानता नहीं था मगर अब जान पहचान हो गई है कुछ दिन पहले हमें पूजा की छुट्टी मिल चुकी है बाबूजी जी तीन दिन पहले काम से जमशेदपुर गए हुए हैं घर पर अभी फैलूदा मैं और माँ हैं। अबकि हम पूजा के अवसर पर कहीं बाहर नहीं जाएंगे इसके लिए मुझे कोई खास दुख नहीं है क्योंकि पूजा के अवसर पर मुझे कलकत्ता ही अच्छा लगता है खासकर फैलूदा अगर मेरे साथ रहे आज के शौकीय जासूस के नाम से उसे काफी प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है फलस्वरूप बीच बीच में रहस्य का पता लगाने के लिए उसको बुलावा आता ही रहता है और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है इसके पहले मैं हर रहस्य के मामले में फैलूदा के साथ रहा हूं डर लगता है नाम अधिक फैल जाने के कारण वो एक दिन एकाएक कहीं ये ना कह बैठे कि तुझे अपने साथ नहीं लूंगा मगर अभी तक ऐसी बात नहीं हुई है मेरा विश्वास है कि वो मुझे अपने साथ रखता है उसके पीछे कारण है संभवतः उसके साथ एक कच्ची उम्र के लड़के को देखकर अनेकों से जासूस समझते ही नहीं ये एक बहुत बड़ी सुविधा भी है जासूस अपने आप को जितना छिपा कर रख सके उसके लिए ये बात उतनी लाभदायक है फोन किसने किया ये बात जानने की तुझे बेहद इच्छा हो रही है यह है फैलुदा का एक और तौर तरीका वो जब समझता है कि किसी चीज को जानने के लिए मैं बहुत आग्रहशील हूं तो उस बात को तत्काल ना कहकर पहले एक सस्पेंस की सृष्टि करता है ये बात चूंकि मैं जानता हूं इसलिए विशेष उत्साह दिखाते हुए मैंने कहा फोन के साथ अगर किसी रहस्य का मामला जुड़ा हुआ हो तो जानने की इच्छा अवश्य ही होती है बनियान पर अपनी हरी धारीदार कमीज को पहनते हुए फेलूदा ने कहा उस आदमी का नाम है नीलमणि सान्याल रॉलेंड रोड में रहता है बहुत जरूरी काम से मुझे बुला भेजा है ये नहीं बताया कि क्या जरूरत है नहीं ये बात फोन पर कहना उचित नहीं था आवाज़ से पता चल रहा था कि घबराया हुआ है अच्छा कब जाना है टैक्सी से जाने में लगभग लग दस मिनट लगेंगे नौ बजे अपॉइंटमेंट है इसलिए अब दो मिनट के अंदर निकल जाना चाहिए टैक्सी से नीलमणि सान्याल के मकान की ओर जाते हुए मैंने कहा बहुत तरह के शैतान आदमी हुआ करते हैं मान लो नीलमणि सान्याल किसी मुसीबत में ना हो और उसने तुम्हें किसी फंदे में डालने के लिए बुलाया हो तो फैलुदा ने सड़क की ओर से बिना आंख हटाए कहा वो रिस्क तो रहता ही है तब इतना जरूर है कि उस तरह का आदमी अपने घर पर बुलाकर फंदे में नहीं डालेगा क्योंकि उसके लिए भी खतरे से खाली नहीं होगा इस तरह के कामों के लिए कम रुपये में ही किराए के गुंडे मिल जाते हैं एक बात कहना भूल गया हूं फैलूदा पिछले साल ऑल इंडिया राइफल कंपटीशन में फर्स्ट आया है मात्र तीन महीने तक बंदूक चलाने की शिक्षा लेने के बाद उसका निशाना इतना पक्का हो गया है कि आश्चर्य रखता है अब फेलुदा के पास बंदूक और रिवॉल्वर दोनों है तब इतना जरूर है कि किताब के जासूस की तरह वो हमेशा रिवॉल्वर लेकर घूमता नहीं है सच कहूं अब तक फैलूदा को इन दो हथियारों में से किसी एक की भी जरूरत नहीं पड़ी है फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि कभी जरूरत होगी ही नहीं टैक्सी जब मैडम स्क्वायर के पास आई तो मैंने पूछा वे क्या करते हैं ये बात तो मालूम है फेलुदा ने कहा वे पान खाते हैं शायद कान से कुछ कम सुनते हैं वो शब्द का कुछ अधिक प्रयोग करते हैं और जुखाम से कुछ परेशान है इसके अलावा मुझे अधिक जानकारी नहीं है इसके बाद मैंने उससे कुछ और पूछताछ नहीं की नीलमणि सान्याल के घर पहुंचने पर टैक्सी का किराया एक पैसे चुकाना पड़ा दो रुपये का नोट निकालकर फैलुदा ने टैक्सी वाले को दिया और अपने हाथ की भंगिमा से ही उसे समझा दिया कि खुदरा वापस करने की जरूरत नहीं है हम टैक्सी से उतरकर पोर्टिको के नीचे से होते हुए सामने के दरवाजे के पास पहुँचे और कॉल बेल दबाई दो मंजिला मकान है बहुत बड़ा नहीं और ना ही पुराना सामने की तरफ एक बागीचा भी है लेकिन उसमें ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जो आकर्षक लगे दरबान एक व्यक्ति ने फैलूदा से विजिटिंग कार्ड ले लिया और हमें बैठक में बैठने को कहा कमरे के अंदर जाकर जब हमने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो हम विस्मय विमुध हो गए सोफा टेबल गुलदस्ता तस्वीरों और कांच की अलमारी में सजी हुई खूबसूरत चीजों ने एक खासा आकर्षक वातावरण तैयार कर दिया है लगता है बहुत पैसा खर्च कर और दिमाग लगाकर इन चीजों को खरीद कर सजाया गया है फैलूदा ने खुद ही उठकर पंखे का रेगुलेटर घुमाया ठीक उसी क्षण एक भले आदमी ने कमरे के अंदर प्रवेश किया पहनावे के रूप में स्लीपिंग सूट के पजामे का एक तरफा बटनदार अद्दी का कुर्ता पाओं में हिरन के चमड़े का चप्पल और दोनों हाथों की उंगलियों में कई अंगूठियां कदमजला दाढ़ी मूछ मुड़ी हुई सिर पर बहुत ही कम बार रंग मोटे तौर पर गोरा और आंखें नींद से बोझिल जैसे देखने से लगता है अभी नींद से जागकर आ रहे हैं उम्र कितनी होगी पचास से ज्यादा नहीं आपका ही नाम प्रदोष मित्र है भले आदमी ने पूछा आप इतने यंग ये बात मालूम नहीं थी फेलुदा ने हैं है करते हुए मेरी ओर इशारा किया और कहा यह मेरा चचेरा भाई है बड़ा ही अकलमंद लड़का है आप अगर चाहें तो हम लोगों की बातचीत के दौरान उसे मैं बाहर भेज सकता हूं मेरा कलेजा धड़कने लगा मगर भले आदमी ने एक बार मेरी ओर सरसरी निगाह डालते हुए कहा रहने दीजिए कोई अर्ज नहीं है उसके बाद फेलुदा की और मुड़ बोले वो आप लोग कुछ लीजिएगा चाहिए कॉफी नहीं हम अभी चाय पीकर ही आ रहे हैं ठीक है फिर वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है तब हाँ इसके पहले मैं अपना परिचय बता दो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं शौकीन आदमी हूँ इसका भी अंदाजा लग गया होगा कि मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा भी है मेरे कहने पर आपको इस पर यकीन न होगा कि मैं ना तो नौकरी करता हूँ ना ही कोई व्यवसाय बापौती जायदाद का भी एक भी पैसा मुझे नहीं मिला है नीलमणि बाबू ने रहस्य की सृष्टि करने की मुद्रा बनाकर चुप्पी साध ली फिर क्या लॉटरी का पैसा मिला है जी फिर क्या लॉटरी वगैरह से पैसा मिला है एग्जैक्टली भले आदमी बच्चे की तरह चिल्लाउट है 11 साल पहले रेंजर्स लॉटरी में जीतने के कारण ही एक ही बार लगभग ढाई लाख रुपए मिल गए थे उसके बाद उसी रुपये में से कुछ तो रुपये के जोर से कुछ और भाग्य के जोर से अच्छी तरह से रह रहा हूं आठ एक साल पहले मैंने ये मकान बनवाया हो सकता है आप सोचे कि इस तरह निठल्ला रहकर जीवन कैसे जीता हूं मगर दरअसल मैं एक काम करता हूं बस एक ही काम और वह है नीलामी से सब चीजें खरीदकर घर सजाना भले आदमी ने अपने दाहिने हाथ को उठाकर चारों तरफ सजी हुई चीजों की ओर इशारा किया और उसके बाद बोले जो घटना घटी है उससे मेरी इन आर्टिस्टिक चीजों का कोई रिश्ता है या नहीं कह नहीं सकता मगर मेरे मन में संदेह हो रहा है कि रिश्ता हो भी सकता है ये जो नीलमणु बाबू ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज के कुछ टुकड़े बाहर निकाले और फैलूदा की ओर बढ़ा दिए फैलूदा के साथ साथ मैंने भी उन कागज के टुकड़ों को देखा कागज के तीन टुकड़े हैं उनमें से हर एक में लिखावट के बदले लकीरों के जरिए छोटे चित्र बने हुए हैं उन चित्रों में से कुछ साफ साफ समझ में आते हैं जैसे उल्लू आंख सांप सूर्य मुझे ये चित्र पहले से दिखे से लग रहे हैं कि तभी फेलुदा ने कहा ये सब तो हेरोग्री जैसा लगता है भले आदमी ने सप्ते में आकर कहा जी फेलुदा ने कहा पुराने जमाने में इजिप्शियनों ने जिस लिखावट की इजाद की थी ये उसी तरह के जैसा लग रहा है ये बात है मगर इस लिखावट को पढ़ ले ऐसा आदमी कलकत्ते में है या नहीं कहना मुश्किल है भले आदमी का चेहरा थोड़ा सा बुझ गया और बोले फिर जो चीज हर दो दिन के बाद दाग के जरिए मेरे नाम से आती है उसका अगर अर्थबोध ना हो तो बहुत ही परेशानी में डालने वाली बात होगी मान लीजिए ये सब अगर सांकेतिक धमकियां हो कोई मेरी हत्या करना चाहता हो और मुझे डरा रहा हो कुछ एक क्षण चुप रहने के बाद फेलुदा कहा आपके यहां जो जो चीजें सजी हुई हैं उनके बीच कोई एजिप्शन चीज है नीनमनु बाबू ने हंसकर कहा मेरी कौन सी चीज कहां है यह बात तो मैं भी अच्छी तरह नहीं जानता खरीदता इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है और जो दूसरी बात है वो यही कि जब दूसरे लोगों को खरीदते हुए देखता हूं तो मैं भी खरीद लेता हूं मगर आपकी इतनी चीजों के बीच ऐसी कोई चीज है जिसे फालतू कहा जाए इन चीजों को जो भी देखेगा आपको पूरे तौर पर पार्क कहेगा वाले आदमी ने मुस्कुरा कहा जानते हैं बात क्या है इन मामलों में अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जिनकी जानकारी सभी को हो तो उसकी कीमत ज्यादा होती है जब पैसा है तो मैं ऐसी चीज क्यों ना खरीदी जो सबसे ज्यादा बेहतरीन हो बहुतेरे बड़े बड़े ग्राहकों से ऊंची बोली बोलकर नीलामी में मैंने ये सब चीजें खरीदी हैं इसलिए मेरे पास अगर बेहतरीन चीजें हैं तो उसमें कोई अचरस की बात नहीं आपको ये पता है या नहीं कि आपके पास कोई मिस्र की चीज है या नहीं नीलमणि बाबू सोफे से उठकर कांच की एक अलमारी की ओर बह और उसके ऊपर के ताक से बीते भर की लंबी एक मूर्ति उतारकर फेलुदा को दी हरे पत्थर की मूर्ति है उस पर विविध रंगों के चमकते हुए नग जड़े हुए हैं दो चार जगहों में सोना भी है मगर आश्चर्य की बात यह है कि मूर्ति का शरीर यद्यपि आदमी की तरह ही मगर उसका चेहरा सियार जैसा है भले आदमी ने कहा इसी मैंने दस एक दिन पहले इराटून ब्रदर्स की नीलामी में खरीदा है शायद ये फिलुदा ने मूर्ति पर एक सरसरी निगाह दौड़ते हुए कहा एनुबिस एनुबिस एनुबिस क्या है फेलुदा ने मूर्ति को सावधानी से उलट पुलट कर उसे नीलमणि बाबू के हाथ में वापस करते हुए कहा एनुबिस था प्राचीन मिस्र का गॉड ऑफ द डेड मृत आत्माओं का देवता आपको यह बेहतरीन चीज मिली है मगर भले आदमी की आवाज में भाई का था इस मूर्ति से इस चिट्ठियों का कोई संबंध है क्या मैंने इसे खरीदकर कोई गलती की है इसे छीन लेने की कोई धमकी दे रहा है क्या फरिद्वा ने सिर हिलाकर कहा यह कहना मुश्किल है चिट्ठियों का आना कब से शुरू हुआ है यही पिछले सोमवार से यानी मूर्ति खरीदने के बाद से ही हाँ लिफाफे आपके पास हैं नहीं वो तो फेंक दिए रखना ही संभवता उचित था मगर लिफाफे बिल्कुल मामूली थे किसी मामूली टाइपराइटर से ही पता लिखा गया था एलिगन रोड पोस्ट ऑफिस की मोहर भी थी ठीक है फैलूदा उठकर खड़ा हो गया मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी कोई कार्रवाई की जाए सेफ साइड में रहने के लिए इतना ही कीजिएगा कि मूर्ति को अलमारी में रखने के बजाय अपने हाथों के पास रखिएगा हाल ही में एक आदमी के घर से इसी तरह की चीजों की चोरी हो गई है ऐसी बात है हा एक सिंधी सज्जन के घर से जहां तक मुझे मालूम है चोर अब तक पकड़ा नहीं जा सका है हम कमरे से निकलकर बाहर लैंडिंग में चले आए फैलूदा ने कहा आपसे मजाक कर सकता हो ऐसा कोई व्यक्ति आपको याद है भले आदमी ने सिर हिलाकर कहा कोई नहीं पुराने मित्रों से तो बहुत दिनों से संपर्क टूट चुका है और शत्रु भले आदमी कुछ क्षणों तक चुप रहे उसके बाद उन्होंने कहा धनी आदमी का शत्रु हमेशा ही लेकिन शत्रु कहकर कोई अपना परिचय नहीं देता आमने सामने मुलाकात होने पर भी सब सम्मान से ही बातचीत करते हैं अच्छा आपने बताया था कि आपने मूर्ति नीलामी में खरीदी है हा एरेटोन ब्रदर्स की नीलामी में उस पर किसी और को लोप था ये बात सुनकर वे अचानक तनिक उत्तेजना में आ गए और हाथ मलने लगे उसके बाद बोले आपने ये बात पूछकर मेरी चिंता के एक नए पहलू को उजागर कर दिया नीलामी के दौरान एक सज्जन से मेरी कई बार होड़ लग चुकी है उस दिन भी यही बात हुई थी वो कौन है प्रतुल दत्त हां यही नाम था उनका क्या काम करते हैं शायद वकील थे रिटायर हो चुके हैं उस दिन हम दोनों में अंत अंत तक होड़ लगी रही उसके बाद जब मैंने बारह हजार कहा तो वे चुप हो गए मुझे याद है नीलामी के बाद जब मैं बाहर आकर गाड़ी पर बैठा अचानक उनसे मेरी आंख मिल गई उनकी दृष्टि मुझे कतई अच्छी नहीं लगी हम्म आयसी हम नीलमणि बाबू के घर से निकल आए गेट की तरफ चहलकदमी करते हुए फैलुबा ने पूछा इस मकान में आप लोग बहुत से आदमी रहते हैं नीलमणि बाबू ने हंसकर कहा आप क्या कह रहे हैं साहब मेरे जैसा अकेला आदमी आपको कलकत्ते में शायद ही मिलेगा ड्राइवर माली दो पुराने विश्वसनीय नौकर और मैं बस इतने ही जने हैं फैलूदा के इसके बाद वाले प्रश्न की उन्होंने कतई प्रत्याशा नहीं की थी इस घर में क्या कोई लड़का रहता है एक क्षण तक भी अवाक खड़े रहे उसके बाद कहका लगाते हुए कहा <laughs> देख रहे हैं ना मैं तो भूल ही गया था दरअसल आदमी कहने से मैं बालिगों के बारे में सोच रहा था दस एक दिनों से मेरा भांजा झंटू यहां आकर ठहरा हुआ है उसके पिताजी व्यवसाय करते हैं ये अभी उस दिन की ही बात है जब वे जापान चले गए जंटू को मेरे पास ही छोड़ गए हैं वो बिचारा तो यहां आते ही इन्फ्लुंजा की चपेट में आ गया उसके बाद एक एकाएक फेलुदा की ओर देखते हुए बोले आपको बच्चों की बात कैसे याद आई फेलुदा बोला बैठक में एक अलमारी के कोने पे एक पतंग झाँक रही थी उसी को देखकर नीलमणि नी बाबू का नौकर टैक्सी लेने गया था टैक्सी रोड़े बिछी हुई सड़क पर कड़कड़ कर -कर आवाज करती हुई पोटिका के नीचे आकर खड़ी हुई फेलुदा ने टैक्सी में बैठने के समय कहा अगर कोई संदेहजनक बात हो तो आप मुझे फौरन सूचित कीजिएगा अभी ऐसा नहीं लगता कि कोई कार्रवाई की जाए घर वापस जाते वक्त मैंने फेलुदा से कहा वो सियार देवता का चेहरा कितना डरावना लगता है ना फेलुदा ने कहा आदमी के धड़ में किसी भी चीज का सिर जोड़ देने से वो डरावना ही लगने लगता है ये बात सिर्फ सिया के साथ ही नहीं है मैंने कहा पुरानी इजिप्शियन देवता की मूर्ति घर में रखना तो बड़ा ही खतरनाक है तुमसे ये किसने कहा वाह तुम्ही तो कहा था बिल्कुल नहीं मैंने यही कहा था कि जिन पुरातत्ववेत्ताओं ने मिट्टी खोदकर प्राचीन इजिप्शियन मूर्तियां बाहर निकाली हैं उनमें से कुछ एक की हालत बदतर हो गई है हां हां हाँ वो जो एक गोरा था उसकी तो मौत हो गई थी क्या तो उसका नाम क्या था उसका लॉर्ड कार्नावर और उसका कुत्ता कुत्ता उसके साथ नहीं था कुत्ता विलायत में था साहब इजिप्त में था तूतन खामीन की कब्र खोदकर मूर्तियां निकालने के कुछ दिन बाद ही कार्नावरण भयंकर बीमारी की चपेट में पकड़कर मर गया उसके बाद ख़बर मिली कि जिस वक़्त साहब की मृत्यु हुई ठीक उसी वक़्त बिना किसी बीमारी के रहस्यमय ढंग से, से हज़ारों मील दूर उसका कुत्ता भी मौत के मुंह में समा गया प्राचीन इजिप्ट की किसी चीज़ पर जैसी ही मेरी नज़र पड़ती है फिर उदा से सुनी हुई इस अजीब घटना की मुझे याद आ जाती है सियार देवता की एनबीस की मूर्ति भी किसी आदम के जमाने के इजिप्शियन बादशाह की कब्र से आई है नीलमणी बाबू क्या ये सब नहीं जानते जान सुनकर विपत्ति को बुलाने के पीछे कौन समझ आया ये बात मेरी समझ में नहीं आती दूसरे दिन भोर पौने छह बजे हमारे घर में अखबार के बंडल के गिरने के साथ ही टेलीफोन घनघना उठा मैं फोन उठाकर हैलो कहकर दूसरी तरफ की बात सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि तभी फैलूदा ने फोन मेरे हाथ से ले लिया एक एक कर तीन बार हम दो बार ओ और एक बार अच्छा ठीक है कहकर उसने फोन को नीचे रख दिया और भरराई आवाज में कहा एनबिस गायब हो गया है अभी तुरंत चलना है सुबह ट्रैफिक कम रहने के कारण नीलमणि सान्याल के घर पहुंचने में सात मिनट लगे टैक्सी से उतरते ही देखा नीलमणि बाबू अपने चेहरे पर बेचैनी का भाव लिए मकान के बाहर हम लोगों की प्रतीक्षा में खड़े हैं फलूदा पर नजर पड़ते ही बोले नाइटमेयर के बीच से गुजरा हूं जनाब इस तरह का हॉरिबल अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ हम इस बीच बैठक में आ चुके थे भले आदमी ने हमारे बैठने के पहले ही बैठकर अपनी कलाइया दिखाई देखा आदमी जहां घड़ी पहनता है उसके ठीक नीचे रस्सी का धागा लगा हुआ है और उनके दोनों हाथ लाल हो गए हैं फैनुजा ने कहा बात क्या है भले आदमी ने दम लेकर भर्राई आवाज में कहना शुरू किया आपके कहे अनुसार कल मूर्ति को सोने के कमरे में ले जाकर तकिए के नीचे रख दिया था अब लगता है वो जहां थी वहीं अगर पड़ी रहती तो कम से कम शारीरिक यातना तो नहीं भोगनी पड़ती खैर मूर्ति को सिर के नीचे रखकर मैं मजे से सोया हुआ था कि तभी पता ही नहीं रात के कितने बजे होंगे बहुत ही बुरी हालत में मेरी नींद टूट गई दे। देखा किसी ने कसकर मेरा मुंह अंगोछे से बांध दिया गले से आवाज निकलने का रास्ता बंद करके मैंने अपने हाथ से अड़चन डालने की कोशिश की और ठीक उसी वक्त मेरी समझ में ये बात आई कि अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के शिकंजे में फंस गया हो बात की बाद में मेरा हाथ पीछे की ओर उमेट दिया उसके बाद फिर तकिए के नीचे से मूर्ति लेकर चलता बना भले आदमी दम लेने के लिए कुछ क्षण तक खामोश रहे उसके बाद बोले शायद तीन घंटे तक हाथ बंदी जैसी हालत में बढ़ा रहा पूरे शरीर में झिंझिनी जिन समा गई थी सुबह मेरा नौकर नंदलाल जब चाय लेकर आया तो मुझे उस हालत में देखकर उसने मेरी डोरी खोल दी और फौरन मैंने आपको फोन किया देखा फलुवा के चेहरे का भाव बदल गया है वो सोफा छोड़कर खड़ा हो गया और बोला एक बार आपका कमरा देखना चाहता हूं और जरूरत पड़ी तो आपके मकान की तस्वीरें भी लूंगा कैमरा भी फेलुदा के झक्कीपन में शुमार है नीलमणि बाबू हमें दो मंजिले के अपने सोने के कमरे में ले गए कमरे के अंदर घुसते ही फेलुदा ने कहा खिड़की में सलाख नहीं है भले आदमी ने सिर हिलाकर कहा मत कही विलायती तरीके का मकान है ना और मेरे साथ बात तो यह है कि मैं खिड़की बंद करके सोई नहीं पाता फेलुदा ने खिड़की से गर्दन बढ़ाकर नीचे की ओर देखा और कहा बहुत आसान बात है पाइप है कार्निश है कोई भी जवान आदमी खिड़की से कमरे के अंदर आ सकता है उसके बाद फैलुदा ने कमरे के नीचे चारों तरफ भली भांति देखकर और तस्वीरों को उलट पुलट कर देखते हुए कहा अब मकान के बाकी हिस्से को भी घूम फिर कर देखना चाहता हूं निर्मणी बाबू ने पहले उसे दो मंजिला मकान दिखाया बगल के कमरे में एक खाट पर बारह तेरह साल के एक लड़के को गले तक रजाई ओढ़कर पड़े देखा उसकी आंख बड़ी बड़ी और देखने से लगता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है समझ गया यही झंटू है नीलमिणी बाबू ने कहा कल ही डॉक्टर बोस झंटू की नींद की दवा दे गए हैं इसीलिए रात में उसके कानों को कोई आवाज नहीं पहुंचे उस मकान के दो और कमरे देखकर और एक मंजिल के कमरे में सरसरी निगाह दौड़कर हम बाहर चले आए नीलमिणी बाबू के कमरे की खिड़की के नीचे कई फूलों के टब देखे जिनमें पाम जैसे पेड़ लगे हुए हैं फैलूदा यह देखने लगा कि टबों के अंदर कुछ है या नहीं शुरू के दो टबों में उसे कुछ भी ना मिला तीसरे के पत्तों को अंदर टटोलने पर टीन का एक डिब्बा मिला उसके ढक्कन को खोलकर नीलमणि बाबू की ओर बढ़ाते हुए कहा इस मकान का कोई आदमी सुंगनी का सेवन करता है क्या नीलमणि बाबू ने सिर हिलाकर ना जताया फलूदा ने डिब्बे को अपनी पैंट की जेब में रख लिया अबकि नीलमणिबाबू ने बहुत ही उदासी भरे स्वर में कहा मिस्टर मितिर और कोई बात नहीं एक मूर्ति चली गई ना होगा तो दूसरी हरी दूंगा मगर एक डाकू मेरे घर पर आकर मुझ पर जोर जुल्म करके चला जाए यह बर्दाश्त के बाहर है आपको इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा आप अगर उस आदमी को पकड़वा दें तो मैं आपको वो यानी और क्या पारिश्रमिक हाँ हाँ पारिश्रमिक यानी रिवॉर्ड दूंगा फेलुदा ने कहा रिवॉर्ड कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप देना ही चाहते हैं तो दे दीजिएगा मगर मैं इस काम की जिम्मेदारी जो अपने माथे पर ले रहा हूँ उसका प्रधान कारण यह है कि इस तरह की खोजबीन के पीछे एक चैलेंज है आनंद है यह बात सुनकर मुझे लगा बड़ी बड़ी जासूसी कहानियों में जासूस लोग जिस तरह की बातें करते हैं फैलुदा ने भी वैसी ही बात की है इसके बाद लगभग दस मिनट तक फैलुदा ने नीलमणि बाबू के ड्राइवर गोविंद नौकर नंदलाल और पास तथा माली नेटवर से बातें की सभी ने बताया कि रात में उन्होंने कुछ भी अस्वाभाविक घटते हुए नहीं देखा है बाहरी आदमी में सिर्फ डॉक्टर बोस रात को नौ बजे झंटू को देखने आए थे नीरमिणी बाबू संभव था एक बार मुखर्जी के दवाखाने से दवा लेने के लिए बाहर निकले थे लौटती बार में जरा अनमना था अचानक ध्यान में आया टैक्सी हमारे घर के रास्ते को छोड़कर कहीं दूसरी ओर ही जा रही है फैलुदा को गंभीर पाकर उससे मैंने कुछ और पूछताछ नहीं की टैक्सी फ्री स्कूल स्ट्रीट के एक मकान के सामने रुके देखा मकान के सदर दरवाजे के ऊपर साइनबोर्ड पर बड़े बड़े रुपेले अक्षरों में लिखा हुआ है हैराटों ब्रदर्स ऑक्शनियर्स ये नीलामी की दुकान है मैंने कभी नीलाम घर नहीं देखा था पहली बार देखकर मैं अचंबे में आ गया इतनी तरह की अजूबा चीजें एक साथ कभी देखने का मौका ही नहीं मिला था फेलुदा का, का काम दो मिनटों में निपट गया प्रतुल दत्त का पता है सेवन बाय वन लवलक स्ट्रीट मैंने मनी मन सोचा प्रतुल दत्त के घर पर जाने पर भी फैलुदा को अगर निराश होना पड़ा तो फिर उसके लिए कहीं जाने का रास्ता नहीं रह जाएगा इसका मानी यही है कि फलूदा को हार स्वीकार करनी पड़ेगी और तब मेरी क्या हालत होगी मालूम नहीं क्योंकि अब तक फलूदा को कहीं हार स्वीकार नहीं करनी पड़ी है वो किसी भी मामले में हर तरफ से निराश होकर मुंह लटकाए बैठा हो इस दृश्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता मुझे उम्मीद है जल्द ही उसे किसी सुराग का पता चल जाएगा हालांकि मुझे अभी अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है दोपहर के समय खाना खाते समय मैंने कहा इसके बाद उसने चावल के ढेर पर से एक गड्ढा बनाकर उसमें एक कटोरा मूंग की दाल डाली और कहा इसके बाद मछली फिर चटनी फिर दही उसके बाद उसके बाद पानी पीकर मुंह धोऊंगा फिर एक बीड़ा पान खाऊंगा उसके बाद, उसके बाद एक जगह फोन करके आधे घंटे तक नींद लेता रहूंगा इन सबों में टेलीफोन ही मेरे लिए सबसे दिलचस्प खबर रही इसलिए मैं उसी का इंतजार कर बैठ गया डायरेक्टरी से मैंने प्रतुल दत्त का नंबर खोजकर निकाल दिया था नंबर डायल कर हेलो कहने के समय फैलुदा ने अपनी आवाज़ को बिल्कुल बदलकर एक बूढ़े आदमी जैसी आवाज़ बना ली फोन पर जो बातें हुई उनमें से एक तरफ की बातें मैं सुन सका था उसका यहाँ ज्योक त्यो लिख रहा हूं हेलो मैं नागतल्ला से बोल रहा हूं जी मेरा नाम जयनारायण बागची मुझे प्राचीन कारुकार्य के शिल्पों के प्रति गहरी दिलचस्पी है इस पर मैं एक पुस्तक लिखने जा रहा हूं हाँ जी हाँ आपके संग्रह के बारे में सुन चुका हूं जी मेरा आपसे यही अनुरोध है, है कि कृपया मुझे कुछ अपनी चीजें देखने का अवसर प्रदान करें जी नहीं नहीं मैं पागल हूं क्या अच्छा हाँ हाँ जरूर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार टेलीफोन से बातचीत करने के बाद फैलुदा ने कहा उनके घर पर सफेदी हो रही है इसलिए चीजों को हटाकर रख लिया है तब हां शाम को चले ही तो देखने का मौका मिलेगा मैं एक बात कहे बिना चुप रह नहीं सका प्रतुल दत्त ने अगर सचमुच एनबीस की मूर्ति चोरी की होगी तो वो उसे हमें दिखाएंगे क्यों फलुदा ने कहा अगर तेरी तरह बेवकूफ होंगे तो दिखा भी सकते हैं संभावना इस बात की है कि दिखाएंगे नहीं मैं मूर्ति नहीं उस आदमी को देखने जा रहा हूं फलुदा ने जैसे कहा था टेलीफोन करने के बाद ही वह अपने कमरे में सोने के लिए चला गया फलूदा में एक आश्चर्यजनक क्षमता है वो ये कि वो अपने अनुसार किसी भी समय थोड़ी देर तक सो सकता है सुना है नेपोलियन में भी ये क्षमता थी वो लड़ाई के मैदान में जाने से पहले घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे नींद लेकर अपनी बदन को तरोताजा कर लिया करता था मेरे पास करने के लिए कोई खास काम नहीं था इसलिए फलूदा के आले से इजिप्शन आर्ट की एक पुस्तक निकालकर मैं उसे उलट पुलट कर देखता रहा तभी किंग किंग कर फोन बज उठा मैं दौड़ता हुआ बैठक के अंदर गया और फोन उठा लिया हेलो। कुछ देर तक किसी की आवाज नहीं आई हालांकि यह बात मेरी समझ में आ गई कि कोई तो फोन पकड़े हुए हैं मेरी छाती धड़कने लगी लगभग दस सेकेंड के बाद एक गंभीर और करकश आवाज सुनाई दी प्रदोष में मित्र हैं मैंने थोक निगल कर कहा वो वो सो रहे हैं आप कौन बोल रहे हैं फिर कई मिनटों तक चुप्पी रेंगती रही उसके बाद सुना पड़ा ठीक है आप उनसे कह दीजिएगा कि मिस्र के देवता को जहां जाना था वहीं चला गया है प्रदोष मित्तर इस मामले में दखलअंदाजी करने नहीं आए क्योंकि उससे किसी का भी कोई उपकार नहीं होने जा रहा है बल्कि अनिष्ट होने की ज्यादा संभावना है उसके बाद खट से फोन रखने की आवाज आई फिर चुपी छावे पता नहीं मैं कब तक फोन पकड़े और सांसे रोके बैठा रहा अचानक फैलूदा की आवाज कानों में आई और मैंने रिसीवर को यथास्थान रख दिया कौन फोन कर रहा था मैंने फोन से जो कुछ सुना था बता दिया फेलुदा गंभीर चेहरा लिए भोएं सिकोड़कर सोफे पर बैठा हुआ बोला तू अगर मुझे बुला लेता मैं क्या करता कच्ची नींद से जगा देने पर तुम बिगड़ जाते मुझ पर उस आदमी के गले की आवाज किस तरह की थी गंभीर और घरघराती गर जैसी हम्म खैर अभी चलकर एक बार प्रतुलदत्त का चेहरा देखा हूं लग रहा था थोड़ी रोशनी दिखाई पड़ रही है अब फिर धुंधला बंसा छा गया है छह बजने में पाँच मिनट बाकी थे हम प्रतुलदत्त के मकान के फाटक के सामने टैक्सी से नीचे उतरे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पिताजी भी इस वक्त हमें देखकर पहचान नहीं सकते थे लगभग एक साठ साल के बूढ़े के वेश में सजा हुआ है खिचड़ी दाढ़ी आंखों पर मोटे कांच का चश्मा बदन पर काले रंग का बंद गले का कोट घुटने तक उठी हुई धोती और मोजे के ऊपर बाटा के भूरे रंग के कैट जूते आधे घंटे तक अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर उसने अपना मेकअप किया था और बाहर निकलकर कहा तेरे लिए दो तीन चीजें रखी हैं चटपट पहन ले मैंने अवाक होकर कहा मुझे भी मेकअप करना है बेशक दो मिनटों में ही मेरे सिर पर छोटे छोटे बालों वाला एक विक और नाक पर एक चश्मा लग गया उसके बाद फेलोदा ने एक पेंसिल से मेरे बालों को बिखेर दिया उसके बाद कहा तू मेरा भांजा तेरा नाम है सुबोध यानी तू शांत शिष्ट पूछदार भला है वहां अगर कुछ बोला तो घर लौटते ही तमाचे और थप्पड़ से तेरा स्वागत किया जाएगा प्रतुल बाबू के मकान में सफेदी का काम करीब करीब खत्म हो चुका है मकान की डिजाइन देखकर पता चल रहा है कि कम से कम 25-30 साल पुराना है नए रंग के कारण खिड़की दरवाजे दीवार इत्यादि झिलमिला रहे हैं फाटक के अंदर घुसते ही देखा बाहर एक खुले बरामदे पर बेद की कुर्सी पर एक मध्य आदमी बैठे हुए हैं हमें अपनी ओर आते हुए देखकर भी वे कुर्सी से नहीं उठे शाम के नजरके में यह पता चल गया कि उनका चेहरा खासा गंभीर है फिर ने दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए अपने नए बुढ़ापे की धीमी आवाज में कहा क्षमा कीजिएगा आप ही क्या प्रतुल बाबू हैं भले आदमी ने गंभीर स्वर में कहा हां मैं ही जयनारायण बागची हूं मैंने ही आज दोपहर आपको फोन किया था यह है मेरा भांजा सुबोध भांजे को अपने साथ क्यों ले आए इसके बारे में तो आपने फोन पर कुछ नहीं कहा था मेरे सिर पर वेख खुजलाने लगा फिलुदा ने अपनी आवाज़ को अत्यंत मीठी बनाते हुए कहा वो चित्र बनाना सीख रहा है इसीलिए भले आदमी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए आप लोग मेरी चीजें देखना चाहते हैं इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है तब हां हटाकर रखी हुई तमाम चीजों को खींच खींचकर बाहर निकालना पड़ा है बड़ी ही परेशानी उठानी पड़ी है एक तो यूं ही घर पर रात दिन मिस्त्रियों का झमेला लगा रहता है इसे ठेलो उसे हटाओ चारों तरफ कच्चा रंग है रंग की गंध भी बर्दाश्त नहीं होती अब ये सारी झंझटें खत्म हो तो फिर मौका मिले सांस लेने का आइए अंदर आइए वो आदमी भले ही अच्छा ना लगा हो परंतु तो अंदर जाकर उनकी चीजों को देखते ही मैं आश्चर्यचकित रह गया फेलुदा ने कहा देख रहा हूं आपके पास मिस्र की कई शिल्पकला का खासा अच्छा संग्रह है सो है कुछ चीजें कैरों में खरीदी है और कुछ यहां ऑक्शन में देखो भैया सुबोध अच्छी तरह से देख लो फेलुदा ने मेरी पीठ में चिकोटी काटकर मुझे चीजों की ओर धकेल दिया तरह तरह के देवी देवता है देख लो ये जो बाज है वो भी देवता ही है ये जो उल्लू है वो भी देवता ही है ये देखो मिस्र में कितनी तरह की चीजों की लोग बाग पूजा उपासना किया करते थे प्रतुल बाबू ने सोफे पर बैठकर चुरूट सुलगाया। न जाने एक-एक मुझे क्या विचार आया कि मैं बोल उठा सियार देवता नहीं है मामा जी इस सवाल से प्रतुल दत्त को जैसे एक धक्का लगा हो वे बोले चुरूट की क्वालिटी फील कर गई है पहले इतना कड़ा नहीं हुआ करता था फिलुआ ने पहले की ही तरह महीन आवाज में कहा <laughs> मेरा भांजा एनबिस के बारे में कह रहा है कल ही उसे इसके बारे में बताया था तुल बाबू अचानक हम्म? एनुबिस, जी। फैलूदा ने आज कचाकर प्रतुल बाबू की ओर देखा एनुबिस को आप मोर्ख कह रहे हैं एनुबिस को नहीं कह रहा हूं उस दिन नीलामी के समय उस आदमी को मैं पहले भी देख चुका हूं ही इज अ फूल उसकी बेडिंग का कोई हिसाब ही नहीं था एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी ऐसी एबसेड बोली बोला कि उससे ज्यादा बोलना मुश्किल था पता नहीं इतना पैसा लाते कहां से ये लोग फेलुदा ने चारों तरफ एक बार फिर से सरसरी निगाह दौड़ाते हुए उन्हें नमस्कार किया और कहा बहुत बहुत धन्यवाद आप बड़े ही भले आदमी हैं आपका शिल्पों का संग्रह देखकर मुझे बेहद खुशी हुई ये सब चीजें दो मंजिले पर थी अब हम नीचे की ओर चल दी सीढ़ियां उतरते हुए फैलुदा ने कहा आपके यहां और कौन कौन है पत्नी है लड़का विदेश में रहता है प्रतुल दत्त के घर से निकलने के बाद जब हम टैक्सी के लिए आगे बढ़े तो ये बात समझ में आई कि मोहल्ला कितना निर्जन है अभी साथ भी नहीं बजे हैं फिर भी सड़क पर कोई राहगीर नहीं दिखता दो बिकमंगे बच्चे श्यामा संगीत गाते हुए आ रहे हैं हम सब उनके करीब पहुंचे तो पता चला कि उनमें से एक गीत गा रहा है और दूसरा बाजा बजा रहा है लड़के का गला बड़ा ही मधुर है फिर उसके स्वर से स्वर मिलाकर गाने लगा बोलो माँ तारा जाऊं मैं कहाँ कोई ना मेरा है शंकरी यहाँ बालीगंज के सर्कुलर रोड से चहलकदमी करते वक्त हमारी दृष्टि तक एक भागती हुई टैक्सी पड़ी फैलुदा ने आवाज़ देकर उसे रोका जब हम टैक्सी के अंदर बैठने लगे तो बूढ़े ड्राइवर को फैलुदा की ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देखते हुए पाया इस मरियल बूढ़े के गले से नौजवान के गले की जैसी तेज आवाज़ कैसी निकली थी शायद वह यही सोच रहा था दूसरे दिन सुबह जब टेलीफोन बजा मैं बाथरूम के अंदर दांत साफ कर रहा था इसलिए फैलुदा ने फोन का रिसीवर उठाया पूछने पर पता चला कि नीलमणि बाबू ने सूचना देने के लिए फोन किया था कल प्रतुल बाबू के घर में भी डकैती हो गई यह खबर अखबार में भी छपी है रुपया पैसा नहीं गया डकैत सिर्फ कुछ एक प्राचीन काठकार्य की चीजें ले गए हैं आठ दस छोटी छोटी चीजें उनकी कीमत कुल मिलाकर बीस पचास हजार रुपये से कम ना होगी पुलिस ने खोज पड़ताल शुरू कर दी है प्रतुल बाबू के घर पर सुबह सुबह पुलिस से साक्षात्कार होना और उनके बीच फैलूदा का परिचित आदमी मिल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है हम जब वहां पहुंचे तो सवा सात बज चुके थे आज मैंने मेकअप नहीं किया है फैलूदा अपना जापानी कैमरा अपने साथ लाना भूला नहीं था हम कुल मिलाकर गेट के अंदर पहुंचे ही होंगे कि तभी एक प्रसन्नमुख मोटा सोटा चश्मा लगाए हुए आदमी शायद इंस्पेक्टर या कुछ वैसा ही होगा फैलुदा पर नजर पड़ते ही उसके पास बड़ा और उसकी पीठ पर एक धौल जमाते हुए बोला क्या हाल है फैलू लगता है गंद मिलते ही आपका हाजिर हो गए फैलूदा ने विनम्रता से हंसते हुए कहा क्या करूं हमारा तो यही काम है काम मत कहो काम तो है हम लोगों का तुम लोगों का ये शौक है कहो ठीक कह रहा हूं ना फैलूदा ने इस बात का उत्तर ना देकर कहा कुछ पता चला बर्गलरी केस है इसके अलावा और क्या हो सकता है इतना जरूर है कि भले आदमी बहुत ही अपसेट है अपना सिर पीटते हुए बस इतना ही कहते हैं कि कल एक बूढ़ा आदमी एक छोपरे के साथ उनकी चीजें देखने आया था उनकी धारणा यह है कि इस डकैती के पीछे उन दोनों का हाथ है बात सुनते ही मेरा गला सूखने लगा फैलूदा वास्तव में बीच बीच में बड़ा ही बेढप काम कर बैठता है मगर फेलूदा में घबराहट का नामो नहीं था वो बोला फिर उस बूढ़े का पता चलते ही चोर पकड़ में आ जाएगा यह तो बड़ा ही आसान मामला है मोटे पुलिस के अफसर ने कहा बहुत ही अच्छी बात कह रहे हो एक बार की उपन्यास के खोटी जासूस की तरह वाह उनसे इजाजत लेकर फैलुदा और हम कमरे की ओर बढ़ गए प्रतुल बाबू को आज भी उसी बरामदे में बैठा हुआ देखा वे इतने अनमने थे कि हमें देखकर भी जैसे नहीं देख रहे थे किस कमरे में चोरी हुई है देखोगे मोटे पुलिस अफसर ने पूछा चलिए कल शाम हम दो मंजिले के जिस कमरे में गए थे आज भी हमें उसी कमरे के अंदर जाना पड़ा किसी और चीज की तरफ देखे बिना फैलोदा सीधे बालकनी की तरफ चला गया बालकनी से झुककर नीचे की ओर देखते हुए बोला hmm. पाइप से अनाया उस ऊपर चढ़ा जा सकता है मोटे पुलिस अफसर ने कहा हां चढ़ा तो जा ही सकता है और जानते हो परेशानी की बात यह है कि दरवाजे का रंग कच्चा रहने के कारण उसे दो दिन से बंद नहीं किया जा सकता था चोरी किस वक्त हुई है रात पौने दस बजे पहले पहल इसका पता कैसे चला इनका एक पुराना नौकर उसी तरफ एक कमरे में बिस्तर बिछा रहा था आवाज़ सुनकर वो यहां वहां देखने लगा जब इधर आया तो कमरे में अंधेरा फैला था बत्ती जलाने के पहले ही उस पर एक जोरों का घुसा पड़ा उसी मौके से लाभ उठाकर चोर चंपत हो गया फैलूदा की बौहें सिकुड़ गईं बोला एक बार उस नौकर से बातचीत करना चाहता हूं नौकर का नाम वंशलोचन है घूसे के कारण उसे जिस यातना और भय का सामना करना पड़ा था उनमें से दोनों चीज अब तक बरकरार है फैलुदा ने पूछा दर्द कहाँ है नौकर ने करहाते कर हुए कहा पेट में ऐसा पेट में मारा था हाथ में कितनी ताकत थी पाप रे ऐसा महसूस हुआ जैसे पेट पर किसी पत्थर की चोट पड़ी हो और उसके बाद ही आंखों के सामने अंधेरा तैर आया था तुम्हें तो आवाज कब सुनाई पड़ी थी उस वक्त तुम क्या कर रहे थे मैंने टाइम नहीं देखा था बाबू तब मैं माझी के कमरे में बिस्तर बिछा रहा था तो बच्चे मिलकर कीर्तन गा रहे थे और मैं सुन रहा था माँ पूजा घर में थे वे बोली बच्चों को जाकर पैसे दे दो मैं जाने जाने को ही था कि तभी बाबू के कमरे से बर्तन गिरने की आवाज़ आई सोचा जब वहां पर कोई है ही नहीं तो फिर चीजें गिरने की आवाज़ क्यों आ रही है इसलिए मैं देखने गया और कमरे के अंदर जाते ही वंशलोचन इसके बाद कुछ ना कह सका सब कुछ सुनने के बाद लगा हमारे जाने के बाद एक आध घंटे के अंदर ही वहाँ चोर आया होगा मैंने सोचा फैलूदा शायद और कुछ पूछताछ करे मगर अंततः वो कुछ नहीं बोला मोटे पुलिस अफसर को धन्यवाद देकर हम कमरे से बाहर निकल आए बाहर सड़क पर आते ही फैलूदा के चेहरे पर एक परिवर्तन आ गया इस चेहरे को मैं पहचानता हूं को, को कोई रास्ता दिख गया है और रास्ते पर चलते चलते ही रहस्य का समाधान मिल जाएगा हमारे निकट से होती हुई टैक्सी गुजर गई मगर फैलुदा ने उसे रोका नहीं हम दोनों पैदल चलने लगे फैलुदा की देखा देखी मैं भी सोचने लगा परंतु बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाया प्रतुल बाबू चोर रही हैं इसका साफ साफ पता चल जाता है हालांकि प्रतुल बाबू जवान जैसे दिखते हैं और उनकी आवाज में एक बुलंदी है मगर यह बात फिर भी मुमकिन जैसी नहीं लग रही थी कि प्रतुल बाबू एक पाइप से चढ़कर दो मंजिले तक पहुंच सकते हैं उसके लिए बहुत कम उम्र के आदमी की जरूरत पड़ती फिर चोर है कौन और फैलूदा किस चीज के बारे में इतनी तल्लीनता से सोच रहा है कुछ देर तक पैदल चलने के बाद हम नीलमणिबाबू की दीवार के पास पहुंच गए दीवार को अपनी बाई और छोर फैलूदा आगे बढ़ने लगा कुछ देर बाद दीवार बाई और मुड़ गई फैलूदा मुड़ गया और उसके साथ साथ मैं भी इस और रास्ता नहीं है घास पर से होकर चलना पड़ता है मुड़ने के बाद 18 या 19 कदम ही चलाऊंगा कि फैलूदा एकाएक ठिठक कर खड़ा हो गया और दीवार के एक हिस्से को बड़े गौर से देखने लगा उसके बाद बिल्कुल करीब जाकर उस जगह की एक फोटो खींची देखा बा एक भूरे रंग की हाथ की छाप है पूरे हाथ की नहीं दो उंगलियां और हथेली के कुछ अंश की मगर उससे पता चल जाता है कि वो बच्चे के हाथ ही छापे और हम जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से लौटकर फाटक से होते हुए एक बारगी मकान की ओर चले गए खबर भेजते ही नीलमणि बाबू हड़बड़ाते हुए नीचे चले आए हम तीनों जब बैठक के अंदर बैठ गए तो नीलमणि बाबू ने कहा आपसे कहूंगा तो पता नहीं आप क्या सोचेंगे मगर हकीकत यही है कि आज मेरा मन कल की बनस्पत हल्का है हमारी तरह एक और व्यक्ति की दुर्दशा हुई है ये सोचकर तकलीफ बहुत कुछ कम हो गई है अगर जब तक एक सवाल का जवाब ना मिलेगा मेरी तकलीफ दूर होगी ही नहीं और वो सवाल है कि मेरा एनुबस कहां गया बतलाइए आप इतने बड़े डिटेक्टिव हैं एक एक कर दो टकैतियां दो दिनों के दरमियान हो गई और आप पहले की ही तरह अब भी अंधेरे में फिर उधर एक सवाल कर बैठा आपका भांजा कैसा है कौन झंटू आज वो बहुत अच्छा है दवा कारगर साबित हुई है आज बुखार बहुत कम हो गया है अच्छा एक बात तो बताइए बाहर से कोई लड़का दीवार लांगकर यहां आता है दीवार लांग क्यों आपके दीवार के बाहरी हिस्से में बच्चे के हाथ की छाप दिखाई पड़ी है छाप का मतलब किस तरह की छाप है भूरे रंग की छाप ताजा छाप है कहना मुश्किल है तब इतनी बार जरूर है कि पुरानी नहीं है मैंने किसी भी बच्चे को आते नहीं देखा है एक ही बच्चा यहां आता है और वो भी दीवार लांग नहीं वो है एक भीखमंगा अत्यंत मधुर स्वर में श्यावा संगीत गाता है तब हां मेरे बगीचे के पश्चिम तरफ तरी का एक पेड़ है बीच बीच में मोहल्ले के लड़के दीवार लांघकर कर यहाँ ना आते हो और पेड़ के फल तोड़कर ना खाते हो इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता नीलमणि बाबू ने अब पूछा चोर के बारे में और कुछ जानकारी हासिल नहीं हुई फैलोदा सोफे से उठकर खड़ा हो गया उसके हाथ में गजब की ताकत है एक ही धूसे में प्रतुल बाबू के नौकर को बेहोश कर डाला था फिर यहां और वहां एक ही चोर ने चोरी की है और इसमें संदेह की बात कोई नहीं है हो सकता है तब देख की ताकत यहां वैसी कोई बड़ी बात जैसी दिखती तो नहीं है एक भयंकर बुद्धि का संकेत मिलता है नीलमिणी बाबू का चेहरा उतर गया बोले मुझे उम्मीद है उस बुद्धि को परास्त करने के लिए बुद्धि आप में होगी और अगर नहीं है तो मुझे अपनी मूर्ति वापस पाने की आशा छोड़ देनी होगी फेलुदा ने कहा दो दिन और इंतजार कीजिए आज तक फेलुदा मित्र ने हार नहीं मानी है नीलमणि बाबू के मकान के पोर्टिको से गेट तक रोड़े से बिछा रास्ता है हम जब उस रास्ते के बीच पहुंच चुके होंगे कि तभी खटखट की आवाज सुनाई पड़ी और हमने पीछे की ओर मुड़कर देखा नीलमणिबाबू के दो मिंजिला के एक कमरे की खिड़की के पीछे एक छोटा लड़का शायद झंडू ही होगा खिड़की के शीशे पर हाथ से दस्तक दे रहा था मैंने कहा है? फेलुदा ने कहा देख चुका हूं दोपहर भर फेलुदा अपनी नीली कापी में अपनी आदत के अनुसार ग्रीक अक्षरों में क्या क्या अंटसंट लिखता रहा जानता हूं असल में वो अंग्रेजी है मगर उसके अक्षर ग्रीक हैं इसलिए कि उन्हें पढ़कर कोई उनका असली मतलब नहीं समझ सके मेरी बोलचाल फेलुदा से एकदम बंद है और वो एक तरह से अच्छा ही है अभी उसका सोचने का समय है बोलने का नहीं बीच बीच में उसे गीत गुनगुनाते हुए देखता हूँ ये उस बिकमंगे बच्चे के द्वारा गाया गया वही रामप्रसादी संगीत है तीसरे पैर पांच बजे चाय पीकर फेलुदा बोला मैं जरा बाहर निकल रहा हूं पॉपुलर फोटो से मुझे अपनी तस्वीर का एनलार्जमेंट ले आना है घर पर मैं अकेला ही रह गया दिन छोटे होते जा रहे हैं इसीलिए साढ़े पांच बजते न बजते सूर्य डूब गया और अंधेरा रेंगने लगा पॉपुलर फोटो की दुकान हाजरा रोड के मोड़ पर है फेलुदा को फोटो लेकर लौटने में बीस मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था लेकिन इतनी देरी क्यों हो रही है ये जरूर है कि कभी कभी तस्वीर तैयार ना रहने के कारण दुकान पर बैठना पड़ता है मुझे उम्मीद है वो कहीं दूसरी जगह नहीं गया होगा मुझे छोड़कर अगर वो इधर उधर चक्कर लगाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता करताल की आवाज़ मेरे कान में आती है और उसके साथ साथ परिचित का वही गीत बोलूँ मा जाऊं मैं कहाँ कोई ना मेरा है शंकरी यहाँ वे दोनों लड़के ही हैं आज हमारे मोहल्ले में भीख मांगने आए हैं गीत धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता आ रहा है मैं अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया यहां से सड़क दिखाई पड़ती है वे ही लड़के हैं एक गीत गा रहा है और दूसरा करताल बजा रहा है कितना मधुर है उस लड़के का स्वर अब गीत गाना बंद कर दोनों लड़के हमारे घर के सामने खड़े हो गए और ऊपर की ओर चेहरा उठाकर बोले मांझी भीख दीजिए माँझी पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने पचास पैसे का एक सिक्का खिड़की से लड़कों की ओर फेंक दिया ठंड से आवाज करता हुआ वो सिक्का जमीन पर गिर पड़ा लड़के ने उसे उठाकर झोले में रख लिया और फिर से गीत गाता हुआ वहां से रवाना हो गया एक बात की वजह से मेरा माथा चकराने लगा हम लोगों का रास्ता हालांकि काफी अंधेरा था फिर भी भिकमंगे बच्चे ने ऊपर की ओर मुंह उठाकर भीक मांगे तो मुझे लगा कि उसके चेहरे से झंटू का चेहरा वो वो मिल रहा है हो सकता है मैंने देखने में गलती की हो मगर मन में एक तो खटका साफ पैदा हो गया था मैंने तय किया कि फैलूदा के आते ही उसे ये बात बताऊंगा लगभग साढ़े छह बजे फैलूदा इन्जमेंट लेकर वापस आया उसके चेहरे पर एक तनाव था मैंने जो सोचा था वही हुआ उसे दुकान में बैठकर इंतजार करना पड़ा बोला अब खुद ही एक डार्क रूम तैयार करूंगा और उसी में फोटो की डेवलपिंग प्रिंटिंग करूंगा बंगाली दुकानदारों की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता फैलूदा जब अपने बिस्तर पर तस्वीरों को फैलाए बैठा था मैंने उसके पास जाकर उस भिकमंगे बच्चे की बात बताई बिना किसी आश्चर्य के साथ उसने कहा इसमें हैरान होने की कौन सी बात है हैरान होने की बात नहीं है हम्म, मगर इसे तो भयंकर गड़बड़ी कहा जाएगा ना गड़बड़ है ही ये बात शुरू में ही मेरी समझ में आ गई थी तुम क्या कहना चाहते हो कि वो लड़का चोरी के मामले में शामिल है हो भी सकता है मगर एक बच्चे के घूसे में क्या इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक बड़े आदमी को बेहोश कर दे मैंने यह कब कहा कि बच्चे ने वो संवारा है तब ठीक है यो मैंने कह तो दिया था कि ठीक है मगर वास्तव में मुझे ठीक लग नहीं रहा था पता नहीं फेलुदा साफ साफ कुछ क्यों नहीं कह रहा है पलंग पर फैली तस्वीरों में से एक को फैलूदा बहुत गौर से देख रहा था करीब जाने पर मैंने देखा वो आज ही सफेरे बाबू की दीवार से बच्चे के हाथ के छाप की ली हुई तस्वीर है अनाजमेंट के कारण हथेली साफ साफ दिख रही थी मैंने कहा तुम्हारा कहना है कि तुम हाथ देखना जानते हो ये तो बताओ कि बच्चे की आयु कितनी है ने को जवाब ना दिया वो तन्मय होकर तस्वीर की ओर देख रहा था उसमें बेहद दत्तचित्ता का भाव था तेरी समझ में कुछ आ रहा है उसके आकस्मिक प्रश्न ने मुझे चौंका दिया समझ में समझ में क्या आएगा सुबह तूने क्या समझा था और अब तेरी समझ में क्या आ रहा है यही बता सुबह यानी जब तुम तुमने तस्वीर ली थी हां क्या समझूंगा बच्चे का हाथ है इसके सिवा समझने की और क्या बात है इसमें छाप का रंग देखने से कुछ मतलब नहीं निकलता है रंग तो भूरा था ना इसका क्या मतलब निकलता है यही कि बच्चे के हाथ में भूरा रंग लगा हुआ था इसका कुछ मानी है ठीक ठीक बताओ पेंट हो सकता है कहां का पेंट मुझे एक एकाएक ये बात याद आ गई प्रतुल बाबू के दरवाजे का रंग एग्जैक्टली exactly. उस दिन तुम्हारी शर्ट की आस्तीन में भी लग गया था जाकर देख सकता है और अभी भी लगा हुआ है मगर मेरा सिर चकराने लगा था जिसके हाथ की छाप है वही क्या प्रतुल बाबू के घर के अंदर घुसा था हो सकता है अब ये बता कि तस्वीर देखने से तेरी समझ में क्या बात आई बहुत सोचने के बाद मैं ये बता नहीं सका कि कोई नई बात तो मेरी समझ में आई नहीं फैलुदा ने कहा तो बता देता तो मुझे ताजुब होता ताजुब भी नहीं शौक भी लगता क्योंकि तब मुझे मानना पड़ता कि तेरी और मेरी बुद्धि में कोई अंतर ही नहीं है अच्छा तुम्हारी बुद्धि क्या बता रही है बता रही है कि यह एक संगीन मामला है भयंकर बात एनुबिस जितना भयंकर होता है उतनी ही भयंकर दूसरे दिन सवेरे फेलुदा ने पहले नीलमणि सान्याल को फोन किया हेलो आप कौन बोल रहे हैं मिस्टर सान्याल आपके रहसे का पता चल गया है मूर्ति अब भी मिली नहीं है वो कहाँ है इसका मोटे तौर पर अंदाजा लगा लिया गया है आप क्या घर पर ही रहिएगा अच्छा बुखार बढ़ गया है किस अस्पताल में लेकर जा रहे हैं ओह अच्छा फिर बाद में मिलूंगा फोन रखकर फैलुदा ने एक दूसरा नंबर डायल किया फुसफुसा क्या बातचीत हुई अच्छी तरह सुन नहीं सका तब हां यह जरूरी समझ गया कि फैलुदा पुलिस को फोन कर रहा है फोन रखकर उसने मुझसे कहा अभी तुरंत बाहर चलना है तैयार हो जाओ। एक तो सुबह यूं ही ट्रैफिक कम रहता है उस पर फैलुदा ने ड्राइवर से टॉप स्पीड में गाड़ी चलाने को कहा देखते ही देखते हम लोग नीलमणि बाबू पे घर के रास्ते पर आ गए जब हम गेट के करीब पहुंचे नीलमणि बाबू अपने काले रंग की एम्बेसडर गाड़ी पर सवार होकर बहुत तेजी के साथ दुख दिशा की ओर रवाना हो गए सामने ड्राइवर और पीछे नीलमणिबाबू के अतिरिक्त कोई और आदमी दिखाई नहीं पड़ा और जोर से फेलुदा चिल्ला उठा टैक्सी ड्राइवर ने भी टैक्सी की स्पीड बढ़ा दी सामने की गाड़ी एक भत्ती गो-गो आवाज करती दाहिनी ओर मुड़ गई अफेलुदा ने एक ऐसा काम किया जो उसके पहले उसने कभी नहीं किया था कोर्ट के अंदर हाथ डालकर अचानक उसने अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया और खिड़की से नीचे झुककर नीलमणिबाबू की गाड़ी की पिछले टायर को निशाना बनाकर गोली दाग दी लगभग एक ही साथ रिवॉल्वर और टायर फटने की आवाज कानों में आई नीलमणिबाबू की गाड़ी सड़क के किनारे तिरछी होकर एक लैम्प से टकरा गई हम लोगों की गाड़ी जैसे ही नीलमणि बाबू की गाड़ी के पास खड़ी हुई दूसरी दिशा से पुलिस की जीप भी आ गई नीलमणि बाबू गाड़ी से उतरकर विरक्ति के साथ इधर उधर ताक रहे थे फैलूदा और मैं टैक्सी से उतरकर नीलमणि बाबू की ओर चले गए पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई उससे वही मोटा अफसर नीचे उतरा नीलमणिबाबू अचानक बोल पड़े ये, ये सब क्या हो रहा है फैलुदा ने गंभीरता से कहा क्या क्या मैं जान सकता हूं कि आपके साथ गाड़ी में ड्राइवर के अलावा और कौन कौन है और कौन रहेगा वे है। बताया था कि मैं अपने भांजे के साथ अस्पताल जा रहा हूं अब फैलूदा बिना कुछ बोले सीधे नीलमणि बाबू की गाड़ी के पास चला गया और दरवाजे के हैंडल को पकड़कर जोर से खींचा दरवाजा खुल गया दरवाजे को खोलते ही एक बच्चा गाड़ी के अंदर से तीर की तरह बाहर निकला और फैलूदा पर चपट उसका गला दबोचने लगा मगर फैलूदा सिर्फ योगाभ्यास नहीं करता उसने कुश्ती की भी शिक्षा ली है बच्चे की कलाइयों को पकड़कर उसने एक अजीब तरीके से सिर की तरफ से घुमाकर सड़क पर पटक दिया बच्चे के मुंह से दर्द के कारण एक चीख निकल पड़ी और उस चीख को सुनकर मैं भय से कांप उठा क्योंकि वो एक बच्चे के गले की आवाज़ नहीं थी वो एक वयस्क आदमी के गले की विकट और जोरदार चीख थी यही आवाज उस दिन मुझे टेलीफोन पर सुनाई पड़ी थी इसी बीच पुलिस ने आकर नीलमणि बाबू की गाड़ी के ड्राइवर और बच्चे को पकड़ दिया फैलुदा अपनी कमीज का कॉलर ठीक करते हुए बोला दीवार पर हाथ की छाप देखते ही बात मेरे समझ में आ गई थी कच्ची उम्र के लड़कों के हाथ में इतनी रेखाएं नहीं हुआ करती हैं उनका हाथ तो और भी अधिक कोमल हुआ करता है लेकिन आकार जब मोटा है तो उसका एक ही मतलब निकल सकता है दरअसल ये एक बौने के हाथ की छाप है बच्चा और कुछ नहीं बल्कि एक बौना है आपके शागिर्द की उम्र कितनी है नीलमणि नीलमणिबाबू चालीस बाबू के गले से ठीक से आवाज नहीं निकल रही है बहरहाल आपने बड़ी अकलमंदी से काम निकाला था पहले अपनी चीज की चोरी की घटना खड़ी कर मुझे बुलवाया और उसके बाद अपने आदमी से दूसरे के घर पर चोरी करवाई आपके घर पर जिसे कल देखा था वो क्या वही भीखमंगा बच्चा है नीलमणि बाबू ने सिर हिलाकर हामी भरती इसका मतलब तो यही हुआ कि असल में वो आपका बांजा नहीं है उसे आपने चोरी के मामले में मदद पहुंचाने के लिए घर पर लाकर रखा है नीलमणि बाबू सिर झुकाकर खामोश खड़े रहे फैलुदा कहने लगा लड़का गीत गाता था और बौना खंजड़ी बजाता था जब चोरी का वक्त आता खंजड़ी भिखारी के हाथ में थमा देता था और तब वही बजाता रहता था बौना होने के कारण उसकी देह में इतनी ताकत है एक ही गुस्से में एक जवान को घायल कर सकता है वंडरफुल आपकी अक्ल की तारीफ किए बिना रहा नहीं जाता नीरमणिबाबू नीलमणिबाबू ने एक लंबी सांस लेकर कहा मिस्र के प्राचीन चीजों के प्रति मुझ में एक नशा छा गया था उसके बारे में मैंने गहरा अध्ययन किया है यही वजह है कि प्रतुल बाबू से मैं बहुत नफरत किया करता था फैलुदा ने कहा लालच वाला है आप और आपका बौना दोनों पकड़ में आ गए खैर अब मैं एक अंतिम अनुरोध करना चाहता हूं क्या मेरा पुरस्कार नीलमणि बाबू फटी फटी आंखों से फलुदा की ओर देखने लगे पुरस्कार एनुबस की मूर्ति संभवतः आपके पास ही है बाबू ने बेवकूफ की तरह अपने दाहिने हाथ को कुर्ते की जेब के अंदर डाला जब हाथ बाहर निकाला तो देखा बित्ते पर लंबे काले पत्थर पर मणिमुक्ता जड़ी चार साल पुरानी मिस्र देश की एक स्यारमुखी देवता एन्यूबस की मूर्ति है फैलूदा हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और कहा थैंक यू दोस्तों ये थी कहानी सियार देवता का रहस्य जिसे लिखा था सत्यजीत रे साहब ने आपको ये कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और भी कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलेंगे एक और कहानी के साथ धन्यवाद